गीता तत्व चिंतन सुख प्राप्ति का उपाय किसी वस्तु के प्रति जब काम कामना स्थिर हो जाता है तो उसे राग कहते हैं और जब क्रोध स्थिर हो जाता है तो उसे द्वेष कहते हैं नेत्र किसी रूप को देखना चाहते हैं और किसी को नहीं चिंतन वांछनी और अवांचनी दोनों रूपों का होता है वांछनी रूप का चिंतन आसक्ति को जन्म देता है और अवांचनीय रूप का चिंतन द्वेष को यह बात प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय के विषय पर लागू होती है दोनों ही दशाओं में इंद्रियाँ उत्तेजित हो जाती हैं और अंतःकरण में क्षुभध कर अंतःकरण को क्षुब्ध कर देती है जो विषय सुख देता है उसकी चाह पैदा होती है और ऐसी कामना उपजती है कि वह हमें बार बार मिलता रहे यह राग है जो विषय दुख देता है उसके प्रति वित उत्पन्न होती है ऐसी इच्छा होती है कि वह हमारे सामने न फटके यह द्वेष है राग और द्वेष इन दोनों वृत्तियों से ऊपर उठकर इंद्रियों को विषयों में व्यवहार करने दो यह तात्पर्य है लालसा को जला देना मानो विषयों के विष को मार देना है यह लालसा ही राग द्वेष उत्पन्न कर व्यक्ति को विषयों में बांधती है वैसे तो पारा विष है पर उसे जलाकर जब उसका विष मार दिया जाता है तो वह औसत के रूप में जीवन दान देता है उसी प्रकार विषयों का विष जब मार दिया जाता है तो विषय जीवन जीवनप्रद हो जाता है विषयों का विष मारने के लिए इंद्रियों में समाया हुआ राग द्वेष जलाना पड़ता है क्योंकि विषयों में स्वयं इंद्रियों से चिपकने की क्षमता नहीं है इंद्रियों में विद्यमान राग द्वेष ही विषयों को चिपकाने के लिए गोंद का काम करता है यदि यह गोंद निकल जाए तो इंद्रियाँ विषयों को चरती तो हैं पर उनके विश्व से घायल नहीं होती इसीलिए यहाँ इंद्रियों का विशेषण लगाया गया राग द्वेष युक्त। प्रश्न किया जा सकता है कि राग द्वेष से रहित इस विशेषण से ही तो काम बन सकता था फिर एक और विशेषण इंद्रियों के लिए क्यों लगाया गया आत्मवत् है अपने नियंत्रण में की गई ऐसा कहने से ही तो हो जाता था कि राग द्वेषयुक्त ही है इंद्रियों को व्यवहार में लगाओ नहीं दूसरे विशेषण का भी महत्व है राग द्वेष से रहित विशेषण यदि विषयों के संदर्भ में है तो अपने नियंत्रण में की गई विशेषण विषयों के उपभोक्ता के संदर्भ में है दोनों आवश्यक हैं यह इंद्रिय अपने नियंत्रण में ना हो तो विषयों से विचरती हुई कहीं पर आबद्ध भी हो सकती है दूसरे विशेषण से यह ध्वनित किया गया कि यदि विषयों में व्यवहार करती हुई इंद्रियों में तनिक भी राग द्वेष का परिचय मिले तो तुरंत उन्हें विषयों से खींच लेना चाहिए यदि इंद्रियां अपने वशीभूत न हो तो उन्हें विषयों से एकाएक खींच नहीं जा खींचा नहीं जा सकता अतः तो इंद्रियों को राग द्वेष से भी रहित होना चाहिए तथा उनका नियंत्रण में भी रहना आवश्यक है ये दोनों विशेषण एक दूसरे के पूरक हैं नियंत्रित इंद्रियों का ही राग द्वेष दूर हो सकता है तथा राग द्वेष से रहित होने पर ही इंद्रियां निमंत्रण नियंत्रण में आ सकती है ठीक है हमने इंद्रियों का राग द्वेष दूर कर दिया और उन्हें अपने नियंत्रण में भी ले लिया अब तो उन्हें विषयों में यथेक्ष लगा सकते हैं नहीं तब भी उन्हें यथेक्ष विषयों में नहीं लगाया जा सकता आचार्य शंकर इस श्लोक पर भाष्य करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार के विषयों में इंद्रियों को लगाना चाहिए वे कहते हैं विषयान और जिर अव अवर्जनीयान अवर्जनीय यानी अनिवार्य विषयों में शान या इंद्रियों को भड़काने वाले विषयों में नहीं श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे छोटी मोटी कामनाओं को भले ही पूरा कर लो पर बड़ी कामनाओं का सर्वथा त्याग ही उचित है जलेबी खाने की कामना उठी तो पूरी कर लो अच्छे कपड़े पहनने की कामना उठी तो उसको भी तृप्त कर लो पर बड़ी कामनाओं के संबंध में सावधानी बरतो